ईशावास्योपनिषद के संबंध भाष्य का विचार कल संपन्न हुआ मूल मंत्र का विचार भी प्रारंभ हुआ था ईशावास्यम इदम सर्वं यत्च जगत्यान जगत ये जो पूर्वार्ध है इसका विचार हम लोग कर चुके हैं इसमें विचार तथा भावना रूप दो साधनों का विधान हुआ है जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से नाम रूप कर्मात्मक प्रतीयमान जगत है उसे उसका जो तात्विक स्वरूप है पारमार्थिक स्वरूप है उसी स्वरूप से ग्रहण उसका हो जाए तद अनुकूल विचार करें या विचार में असमर्थ साधक जगत के तात्विक स्वरूप ग्रहणानुकूल भावना बना ले ऐसा विधान किया गया है ईशा वाष्यम इदम सर्व यंच जगत्या जगत इस पूर्वाध से जगत्याम याने इस संसार में यकंच जगत यानी जो कोई भी वस्तु है उसे उस उन समस्त वस्तुओं को इदम सर्वम शब्द का अर्थ है संसार में विद्यमान समस्त वस्तुओं का उनके पारमार्थिक स्वरूप से ग्रहण करें अर्थात तो समस्त जगत के पारमार्थिक स्वरूप ज्ञानानुकूल विचार करें और विचार में असमर्थ भावना करें कि यह जगत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं अपितु परमात्म रूप है भावना उपासना परमात्मा की भावना करें का अर्थ है परमात्मा की दृष्टि करें जैसे शालिग्राम में विष्णु की दृष्टि करते हैं ऐसे जगत को देख करके परमेश्वर की भावना करें अहंग्रह उपासना और निधिध्यासन में ये अंतर है कि अहंग्रह उपासनाएं सगुण की होती हैं निधिध्यासन परोक्ष निश्चय पूर्वक परमात्मा का निर्विशेष परमात्मा का आत्म रूप से ग्रहण है इतना ही अंतर है जो निरुपाधिक का मैं के रूप में चिंतन निधिध्यासन है सगुण का मैं के रूप में चिंतन अहंग्र उपासना है ये बताया जा रहा है तो धे जैसा है ऐसा मात्र समझना नहीं धे जैसा है वह मैं हूं हाँ। उसको मैं के रूप में ग्रहण करना धे का शास्त्र ने बताया हुआ जो स्वरूप है वो मैं हूं ऐसा चिंतन अहंग्र उपासना है हाँ? हाँ वो निधि ध्यान कहलाता उसे निधि ध्यास कहते हैं हाँ तो निर्गुण का शास्त्र ने जैसा स्वरूप बताया वैसा ही मैं के रूप में ग्रहण ये है निधि ध्यास ग्रहण को, चिंतन को, ये निधि ध्यास है हा या उसको अह्र उपासना को हो या निधि ध्यास कहो निधि ध्यास निर्गुण का निरूपाधिक का मैं के रूप में ग्रहण वो है निधि उसमें निधि शब्द प्रसिद्ध है और शास्त्र ने सगुन का जैसा स्वरूप बताया है उसका मैं के रूप में ग्रहण करने के लिए भी कहता है शास्त्र यदि तो वह अहंग्र उपासना कहलाती है सगुन का दो दो प्रकार से चिंतन शास्त्र बताता है भेद रूप से भी और मय के रूप से भी भेद रूप से बताएगा तो अह उपासना नहीं मानी जाएगी मय के रूप में बताएगा तो अह्रह उपासना मानी जाएगी ये है प्रतीक उपासना है वो भी प्रतीक उपासना है चतुर्भुज मूर्ति बना करके उस मूर्ति को विष्णु के रूप में ग्रहण करना ये भी प्रतीक उपासना मानी जाती है प्रतीक उपासना में आलंबन प्रधान होता है और जिसका चिंतन किया जा रहा है वह गौण होता है तो प्रतीक उपासना कहा जाता है हा और अहंग्रह उपासना में प्रतीक गौन होता है और ध्येय जो है प्रधान होता है ये माना जाता है तो ईशा वाष्यम इदम सर्व यत्किन जगत्यान जगतो इस श्लोक के पूर्वाध से बताया गया कि पृथ्वी में अर्थात संसार में जो भी वस्तुएं हैं उन सब का परमात्मा रूप से आच्छादन करें परमात्म रूप से अच्छा धन का अर्थ है परमात्म रूप से उनका बाध हरेक वस्तु के अंदर दो दो स्वरूप हैं एक वस्तु का अपना स्वरूप और एक उसका अपना तात्विक स्वरूप तात्विक स्वरूप है परमात्मा इसलिए जगत की हरेक वस्तु को पांच अंशात्मक माना जाता है ना अस्ति भाति प्रिय नाम रूप उसमें से अस्ति भाती प्रिय है सत चित आनंद अस्ति सत भाती चित प्रिय है आनंद और सच्चिदानंद है परमात्मा जगत की प्रत्येक वस्तु अस्ति प्रिय नाम और रूपात्मक है हा? रूप शब्द का अर्थ ये काला नीला पीला लाल ये नहीं रूप का अर्थ होता है यानी दो एक शब्द और एक अर्थ नाम से लेना है शब्द और रूप शब्द से लेना है अर्थ को रूप्यते शब्द न यद रूपम ऐसी रूप शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो रूप शब्द का अर्थ होता है शब्द से अभिव्यक्त होने वाली वस्तु उसका अर्थ अभिधेय तो वायु शब्द है और वायु शब्द का जो अर्थ है जिसे अभिधेय कहा जाता है वो है रूप उसे रूप कहते हैं शब्द का अर्थ वाच्य अर्थ वो रूप है इसलिए वायु में भी वायु नाम है वायु का और रूप है, वाति, गच्छति, इति वायु गमन क्रिया करता वो वायु का रूप है तो नाम और रूप ऐसे आकाश में भी नाम भी है रूप भी है आकाश ये नाम है और अवकाश ये स्वरूप है उसका उसे रूप कहा जाता है नाम रूप जब कहते हैं जगत है नाम रूपात्मक ही तो उस समय रूप शब्द का अर्थ नील पितादि नहीं अपितु तो रूप का अर्थ है जो उसका अर्थ है शब्द का हाँ, हाँ? गुण नहीं वो जो अर्थ है शब्दार्थ शब्द और उसका अर्थ है तो आकाश एक शब्द है उसका अर्थ है अवकाश वो उसका रूप है आकाश नाम रूपात्मक है जब कहते हैं तो आकाश यह शब्द और आकाश शब्द का जो अर्थ है अवकाश इन दोनों को हटा दें तो आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है ऐसे वायु कहते हैं तो वायु शब्द पवन वायु इत्यादि शब्द और उनका अर्थ वो रूप है तो अस्ति, भाति प्रिय यह जो वस्तु के तीन अंश है यह उनका तात्विक स्वरूप है तात्विक स्वरूप को बताता है और नाम तथा रूप बताता है उनके विकारात्मक स्वरूप को कार्यात्मक स्वरूप को तो यहां इदम सर्वम शब्द से जगत्याम यत्च इदम सर्वम इतने शब्दों से लेना है जगत की हरेक वस्तु का नाम और रूप इदम सर्वम शब्द से लिया गया प्रत्येक वस्तु का नाम और रूप यह ईशा ईशावाश्यम इसमें ईशा शब्द से लेना है उन वस्तुओं का जो शुरू में बताया हुआ अंश त्रयात्मक स्वरूप अस्थिभा प्रिय शब्द से बताया गया सचित आनंद स्वरूप तो ईशा का अर्थ निकलेगा सच्चिदात्मना सच्चिद सच्चिदानंदात्मना ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा सच्चिदानंद स्वरूप से प्रत्येक वस्तु के अंदर अन्वित जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस स्वरूप से हरेक वस्तु का जो नाम रूपात्मक स्वरूप है वह आच्छादनीय है का अर्थ है बाधनीय है बाध योग्य है जब हर एक वस्तु को सचित आनंद रूप से ग्रहण करेंगे तो उनका अपना जो विशिष्ट नाम तथा रूप है कार्यात्मक वो नहीं रहेगा जैसे सोने से बने हुए आभूषणों को मात्र सुवर्ण तत्व रूप से ग्रहण करता है कोई तो उन आभूषणों का अपना जो नाम रूप है किरीट कुंडल कंकण ग्रवेयक आदि ये जो नाम और रूप है आकार वो नहीं रहता क्योंकि चित्त में एक समय एक ही वृत्ति बनती है जब सच्चिदानंद आकार बनेगी तत्वाकार बनेगी वृत्ति तो नाम रूपात्मक जो विकार है वो विकारात्मक नहीं रहेगी तो इदम सर्वम ईशावाश्यम का अर्थ है लौकिक प्रमाण से वस्तु का गृहित होने वाला जो नाम रूपात्मक स्वरूप है लौकिक प्रमाण जगत के नाम रूपात्मक अंश को ही ग्रहण करते हैं वस्तु का जो तात्विक स्वरूप है अस्थिभाति प्रिय वह लौकिक प्रमाणों से अज्ञात रहता है मात्र तदा उसी रूप से अनुमित नहीं नहीं होता और गृहित भी होता है तो अध्यस्त वस्तु का जो अध्यस्त नाम रूप है उसके साथ मिल करके संघट भाती इसमें सदरूपता, चिद्रूपता घट का जो नाम रूपात्मक अध्यस्त रूप है उसके साथ मिलकर के भाष रहा है वो संश्लिष्ट है उसे आधार कहा जाता है और अधिष्ठान का भ्रांति काल में अध्यास काल में ग्रहण नहीं होता वो है शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप वो गृहित नहीं होगा नये के रूप में तो ये जो ईशा शब्द है इससे अभिप्रेत है प्रत्येक वस्तु का जो सच्चिदानंद रूप तात्विक स्वरूप है उसे प्रत्येगात्मा कहा जाता है अंतरात्मा कहा जाता है वो प्रत्येक वस्तु का सच्चिदानंद स्वरूप है तो ग्रहण करने वाला साधक मान लेगा कि मैं भी उस सच्चिदानंद से भिन्न नहीं हूं वो मेरी भी प्रत्येक आत्मा है मैं भी वही हूं तो सच्चिदानंद स्वरूप जो मैं हूं वही प्रत्येक वस्तु का तात्विक स्वरूप है इसलिए प्रत्येक वस्तु को सच्चिदानंद स्वरूप जो अहम हैं उस रूप में ग्रहण करना उसका अलग पृथक अस्तित्व न रखना रस्सी में अध्यस्त सर्पादी का रस्सी रूप से ग्रहण जब करते हैं तो सर्पाधि की अलग सत्ता नहीं रहती ऐसे ईशावास्यम इदम सर्वम यह वाक्य बता रहा है कि इदम सर्वम शब्दित जो क्षेत्र मात्र है अनात्म वस्तु मात्र है उसकी वास्तविक सत्ता ईश शब्दित सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं है वो अधिष्ठान स्वरूप ही है तो उन्हें अधिष्ठान रूप से ग्रहण करना अधिष्ठान रूप से उनका ग्रहण जिससे हो ऐसा विचार करें और ऐसी भावना बनाए ये ईशा वाष्यम इदम सर्वण से बताया गया हाँ। हाँ। हा हा ठीक है परमात्मा व्यापक है इसलिए जगत के बिना भी रहता है वन्नी धुए के बिना भी रह सकता है, लेकिन व्याप्य धुआं वन्नी के बिना नहीं रहता ऐसे परमात्मा का अस्तित्व जगत के बिना भी है लेकिन जगत का अस्तित्व परमात्मा के बिना नहीं है हाँ। अब आगे कहते हैं कि तेन त्यक् तेन भुंजी था तो त्यक्तन में अक्त प्रत्यय भाव में होने से अर्थ निकलेगा त्याग त्यक्त शब्द का और त्यक्तन का अर्थ निकलेगा त्यागे शब्द का अर्थ है श्रुति प्रसिद्धे तो श्रुति प्रसिद्ध जो त्याग है उस त्याग से भुंजी था का अर्थ है पालय था पालन करें त्याग पालन का साधन त्याग को बताया जा रहा है श्रुति प्रसिद्ध त्याग रूपी साधन से रक्षा करें किसकी रक्षा करें तो आत्मानम तो आत्मा है तत्व तो तत्व की श्रुति प्रसिद्ध त्याग से रक्षा करें तत्व की रक्षा का अर्थ होता है अपनी अहंता का तत्व में अवस्थान स्वरूप अवस्थान यही पालन है अहंता का जो जगत का पारमार्थिक स्वरूप है उसी में निरंतर अवस्थान माना जाता है आत्मा का पालन आत्मा जैसा है वैसा ही हमारे अनुभव का विषय बन रहा है यदि हा एक चात्महनुजन इसमें आत्महन कहा जाता है आत्मघाती कहा जाता है आत्मा जैसा है वैसा उसे न समझ करके अनात्मा शरीरादि रूप समझना वो हुआ आत्मा का घात यानी अनादर जो सम्मानित होता है उसका अनादर भी उसका घात माना जाता है और सबसे सम्मानित है आत्मवस्तु, और उसका अनादर है उसे शरीरादि रूप समझना अपरिचिन्न है उसे परिछिन्न साढ़े तीन हाथ का शरीर रूप मात्र समझना और नित्य है उसे जन्म और मरणशील समझना शरीर जन्म मरणशील है तो उसे जन्म मरणशील समझ रहे हैं यदि तो उसका अनादर है ना। काल से अपरिचिन्न को काल से परिचिन्न समझना और सब वस्तुओं का वो पारमार्थिक स्वरूप होने से प्रत्येक वस्तु से अभिन्न है कोई भी वस्तु उसे भिन्न नहीं है लेकिन उसे शरीर रूप मान लेंगे जो अपनी भोगायतन रूप उपाधि है शरीर तदात्मक ही मान लेंगे तो बाकी शरीरों से भिन्न समझेंगे और गवादी शरीरों से देवादी शरीरों से भी मानव शरीर को भिन्न समझेंगे और आत्मक ही आत्मा है यदि तो बाकी से अलग समझ रहे हैं वस्तुकृत परिचिन्नता हो गई जो वस्तुतः अपरिछिन्न है उसे वस्तुतः परिचिन्न समझना उसका अनादर है ये आत्मघात है ये आत्मा का पालन नहीं हो रहा है आत्मा का घात हो रहा है और तेन त्यक्तन का अर्थ निकलेगा जब हमने जगत की हरेक वस्तु का उसके तात्विक रूप से ग्रहण कर लिया तो इस ग्रहण से प्रत्येक वस्तु का अपना अपना जो विशेष स्वरूप था नाम रूपात्मक उसका त्याग हुआ ना बाध हुआ तो ये बाधात्मक जो त्याग है ज्ञान से हुआ उस त्याग का उसी त्याग से आत्मा का पालन करो का अर्थ है वो त्याग स्वरूप अवस्थान अनुकूल है अपनी अहंता को फिर अनात्मा जो नाम रूपात्मक कार्यक्रम संघात है उसमें न जाने देना और ईदम अर्थ का जो अपना अपना नाम रूपात्मक विशिष्ट स्वरूप है उस विशिष्ट स्वरूप को भी ग्रहण न करना अपितु सच्चिदानंद स्वरूप में ही हमेशा मय के रूप से अवस्थित अपनी अहंता को रखना ये तो माना जाता है आत्मा का पालन आत्मा की रक्षा स्वस्वरूप अवस्थान ब्रह्मनिष्ठ था ब्रह्मनिष्ठा कहो स्वरूप अवस्थान कहो आत्मपालन को, एक ही बात है और इसके अनुकूल है नाम रूपात्मक अनात्म वस्तु का परित्याग ये स्वरूप अवस्थान रूप आत्मपालन के अनुकूल है इसलिए श्रुति कहती है कि तेना त्यक्त नुकूल पालयथा स्वरूप अवस्थान कुरु ये कहा जा रहा है स्वस्वरूप अवस्थान करो अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहो अनात्म वस्तु का ग्रहण करने वाला स्वरूप अवस्थित नहीं माना जाता उससे आत्मा की रक्षा नहीं हो रही है आत्मघात हो रहा आत्म है, वह आत्मघाती है अनात्मदर्शी तो अनात्म अग्रहण से त्यागे नकार निकलेगा अनात्मा का जब उसके तात्विक आत्म रूप से ग्रहण कर लिया तो अब अनात्मा का ग्रहण मत करो अनात्मा का ग्रहण मत करो ये कहा गया हां तो ते न त्यक्ते न भुंजी था इससे अनात्म वस्तु का अग्रहण रूप जो त्याग है उस त्यागरूप साधन को बताया गया ब्रह्मनिष्ठा का हेतु अब ये जो आत्मसाक्षात्कार के साधन आत्मज्ञानुकूल विचार तथा भावना में संलग्न साधक हैं उसके लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये कहा जाता है शरीर तो धर्म का प्रथम साधन है इसलिए शरीर यात्रा निर्वाहक जो शास्त्र अनुमोदित साधन है कौपिन अच्छा संन्यासी को ये तो तेन त्यक्तन भुंजिता से एक प्रकार से बाकी सब का त्याग बताया गया सन्यास बताया गया और शरीर रहेगा तब न विचार कर पाएगा आत्मनिष्ठानुकूल शरीर रहेगा तब भावना कर पाएगा इसके लिए शरीर यात्रा निर्वाहक साधन साधन की तो रखने के लिए अनुमति देती है श्रुति और जितने से शरीर निर्वाह होता है उससे अतिरिक्त जो परिग्रह हैं उसका अपरिग्रह उप साधन बता करके अनुमति नहीं देती और किसी कारणवशात जो छोड़ा गया लौकिक साधन है उस साधन विषय को पूर्व पूर्ववासना से या कुसंगादि से फिर प्राप्ति की इच्छा हो जाए तद विषयक रागादि हो जाए तो श्रुति नियम विधि बता रही है सन्यासी के लिए आत्मज्ञान की साधना करने के करने वाले के लिए कि माँ तो ग्रिधी धातु है अभिलाषा अर्थ में आकांक्षा में तो माँ ग्रिध का अर्थ है आकांक्षा माका लुंग लकार का रूप है ना गृध मांगी लुंग सूत्र से माँ ग्रध में माँ ये मांग निपात है गह की तो इत संज्ञा होकर के लोप होता है और मांग उपपद होने पर सब लकारों का अपवाद लुंग लकार होता है मांगी लुंग सूत्र से यह विधि अर्थ में लुंग लकार आया है प्राप्त था लिंग या लोट उसका अपवाद मांगी लुंग से लुंग हुआ और वो फिर प वगैरे हो करके तीप क्या शिप हुआ शिप का स बचता है उसको विसर्ग हुआ और वो चंग आदि हो करके बन जाता है ग्रीधा और मांग उपसर्ग मांग उपपद रहते हुए जो प्राप्त रहेगा अड़ागम वो नहीं होगा न मांग योगे सूत्र से निषेध होगा न मैं तो अग्रिधह हो जाता लेकिन अट उप अट आगम नहीं हुआ न मांग योगे से निषेध हुआ तो माग्रिधह का अर्थ होता है आकांक्षा मत करो तो आकांक्षा तो स विषय नहीं होती है उसका विषय होता है ना तो ये कहा कि आकांक्षा मत करो यानी किस विषय का आकांक्षा को मना किया जा रहा है तो कहते हैं कश्य स्वित धनम तो धनम मा का ग्रिधा तो धन की अपेक्षा मत करो धन यानी वित्त और वित्त दो प्रकार का होता है मानुष वित्त दैव वित्त मानुष वित्त होता है कर्म का साधन और दैव वित्त होता है ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन और ये धन उपलक्षण है प्रजा का भी इसलिए धनम का अर्थ है लोक प्राप्ति का साधन भूत श्रुति ने बताया हुआ जो क्रमत प्रजा कर्म तथा देववित्त इन तीनों को धन शब्द से लेना तो धन मागृध का अर्थ है लोकत्रय जो संसार अंतपाती फल है लोकत्र हैं यह पृथ्वीलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक और इन्हीं की प्राप्ति की कामना यदि तुम्हारे अंदर होगी तो फिर इनके प्राप्ति के साधनों को भी चाहोगे भले फलेच्छा उपाय इच्छा की जनक होती है ना तो ये जो उपाय है धन से उपलक्षित पृथ्वी लोक प्राप्ति का साधन प्रजा प्रजया अयम लोको जयय और कर्मणा पितृलोक पितृलोक यानी लोक उसके प्राप्ति का साधन कर्म विद्या देवलोक विद्या है देव वित्त उसे देवलोक की प्राप्ति होती है क्या मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ये पृथ्वी पृथ्वीलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक संसारंत पाती है इसलिए इन्हें संसार ही माना जाता है और संसार प्राप्ति के साधन धन से उपलक्षित प्रजा और मानुष वित्त साध्य कर्म तथा दैव वित्त साध्य और दैव वित्त एक इन तीनों को तीनों विषयक आकांक्षा मत करो साधन विषयक आकांक्षा मत करो ये कहा जा रहा है। क्योंकि पहले तुम त्याग चुके हो तेन त्य तेन गुंजी था मैं बता और त्यागे हुए न तो अपने धन की कश्य शब्द बता रहा है न अपने साधन की त्यागे हुए न दूसरे के साधन की धन की अपेक्षा करे कश्य चिति किसी के भी कश्यापी धनम मागृ किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो है हा? हाँ ये पहले तो ये आक्षेप अर्थ में नहीं दूसरे इसमें आक्षेप आएगा तो कश्यापी धनम माकांक्षी किसी के भी धन की आकांक्षा मत करें न तो त्यागे हुए अपने धन की न दूसरे के धन की सेवकों के हाँ तो ये जो उपासनाएं हैं, उपासनाओं को तुमने सकाम उपासनाओं को छोड़ दिया है तो फिर सकाम उपासना करने की यदि प्रवृत्ति हो जाती है ब्रह्मलोक के प्राप्ति की तो तुम हा हाँ। तो कोई धन वो अपना धन हो गया या त्यागा गया जो दैव वित्त रूप अपना धन है उसकी आकांक्षा मत करो ये अर्थ निकलेगा तो ये एक नियम विधि बताई यदि धन से उपलक्षित प्रजादि की पुनः कामना पूर्व वासना कहीं चित्त में रह जाती है उस वासना वशात हो जाए या कुसंगादि के कारण सन्यासी को फिर से धनादि से धनादि की आकांक्षा हो जाए तो फिर स्वरूप अवस्थान रूप जो आत्मपालन है वो आत्मपालन नहीं हो पाएगा ना उसकी ये विरोधी है जिसके चित्त में पुत्रादि यश आएगी उसका चित्त सच्चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित नहीं हो पाएगा इसके लिए श्रुति ने कहा कि कश्य स्वित मा माँ किसी के न तो अपने न तो अन्य के धनादि की इच्छा करो न करो यह अर्थ निकल रहा तो ये नियम विधि है ये धनाकांक्षा भाव पक्ष में ही स्वरूप संभव है इसलिए कहा जा रहा है कि धन विषयनी आकांक्षा मत करो ये हुआ अब है अपूर्व विधि होता है अप्राप्ति जिस साधन की है ऐसे अप्राप्त साधन की प्राप्ति दिखाने वाला विधि उत्पत्ति विधि कहलाता है किसी भी प्रमाणांतर से जिस साधन की साध्य के प्रापक साधन के रूप में प्राप्ति नहीं है ऐसा साधन बताने वाला विधि वाक्य कहलाता है उत्पत्ति विधि अपूर्व विधि और नियम विधि होता है जिस साधन, जिस साध्य की प्राप्ति के अनेक साधन हैं उनमें से एक साधन विशेष से ही साध्य की प्राप्ति का नियम बनाने के लिए एक साधन विशेष का विधायक वाक्य वो होता है नियम विधि उससे साधनांतर का व्यावर्तन हो जाता है जैसे विहीन अवहंती का मतलब धान को कुटता है किसके लिए तो कुटना रूप जो साधन है उसका फल है वितुषीकरण वितुषीकरण कहा जाता है छिलके को अलग निकालना चावल को अलग करना छिलके से छिलका रहित करना धान को धान से चावल को तो छिलका रहित करने के लिए साधन केवल कुटना ही नहीं है सीधे मशीन से भी छिलका अलग चावल अलग हो सकता है या थोड़े से चावल धान में से चावल निकालने हैं यदि तो नाखून आदि से भी छिलके को अलग करके चावल निकाला जा सकता है तो ऐसे कई एक साधन है कूटना भी एक साधन है उनमें से बाकी साधनों की जिस पक्ष में प्राप्ति होगी वितुषीकरण करने के लिए उस पक्ष में अवघात अप्राप्त रहेगा ना तो उस पक्ष में अप्राप्त रूप साधन का विधान करने के लिए नियम विधि है विहीन अवहंती अर्थ है नियम से यज्ञ में उपयोग के लिए जब वितुषीकरण करना होगा तो वह अवघात से ही करें मशीन आदि साधनांतरों से नहीं नियम विधि है और परिसंख्या विधि माना जाता है उसकी विधेय की प्रवृत्ति में विधे अर्थ में अधिकारी की प्रवृत्ति हो यह उद्देश्य नहीं होता लेकिन उद्देश्य होता है उत्सृंखल प्रवृत्तियों का व्यावर्तन परिसंख्या जैसे परिसंख्या विधि माना जाता है सेन अभिचरण यजयत ये वैदिक विधि परिसंख्या विधी है। किसी के शत्रु ने उसे महान अनर्थ पहुंचाया है और उस अनर्थ को देख करके उस शत्रु के विषय में बहुत अधिक क्रोधित हुआ है जो व्यक्ति और अनर्थ पहुंचाने वाले शत्रु की तुरंत हत्या करना चाहता है खडगादी उठा करके हत्या करने के लिए प्रवृत्त हुआ क्रोधाविष्ट व्यक्ति हत्या करने के लिए निकल रहा है तो शस्त्रादि से खडगादि से शत्रु का शि आदि काटना उससे भी हत्या होगी यानी मृत्यु हो जाएगी तो शत्रु की मृत्यु ये साध्य है उसके लिए साधन अपनाया जा रहा है शस्त्रादि से शिव छेदन आदि ये साधन अपना रहा है न क्रोधाविष्ट व्यक्ति तो उसे श्रुति कहती है कि तुम शत्रु को मारना मात्र चाहते हो ना तो ऐसा करो शस्त्रादि से सीधे मारने की अपेक्षा सेन नयाग कर लो तो उससे तुम्हारे शत्रु की मृत्यु हो जाएगी और प्रत्यक्ष में ये दिखेगा भी नहीं कि शत्रु का वध कर लिया करके तो लौकिक जो निंदा होनी है वो निंदा के पात्र नहीं बनोगे और शत्रु वध रूप जो साध्य है वह भी तुम्हारा प्राप्त होगा तो ये जो है तत्काल शत्रु वध में प्रवृत्ति को रोकना ये सेने अभिचर चरण ये यजेत इस परिसंख्या विधि का उद्देश्य हुआ तत्काल जो शत्रुवत करने के लिए प्रवृत्त तो हो रहा है और जब ये कहा जाएगा कि तुम शन करके शत्रु को मारो तो शन तो तुरंत ही नहीं होगा ना उसके लिए फिर ऋत्विजों का वरण करना पड़ेगा ऋत्विजों का वरण करने के लिए उनके यहां जाएगा और वही जो साम, सामग्री है उसे जुटाएगा तो का समय निकल जाएगा जैसे समय निकल जाएगा तो उसके मन में आ सकता है जब शांत होगा क्रोध तो क्यों शत, हम इतना सब परिश्रम करके शत्रु को मार डाले शेनयाग करके तो भले ही दृष्ट लोक निंदा तो नहीं होगी लेकिन शत्रु वध के लिए ये जो अभिचार याग करते हैं इससे जो अदृष्ट बनेगा पापात्मक उसका फल भविष्य में अदृष्ट फल तो पाप का भोगने के लिए नरकादि की प्राप्ति होगी ही ये विचार आ सकता है शांत मन में तो फिर सेन याग भी से वह विरत हो सकता है उपरत हो सकता है तो तत्काल जो पहले जब तक क्रोध था तो तत्काल ही अनर्थ करने जा रहा था उससे भी रोक लिया कालांतर में क्रोधादि जब चले गए तो विचार से वह शैन याग का अनुष्ठान भी नहीं करेगा तो भावी अनर्थ से भी बचेगा अदृष्ट से ये परिसंख्या का उद्देश्य होता है अन्य व्यावर्तन बराबर हैं लेकिन नियम विधि में जिसका जिस साधन का नियम किया जा रहा है साध्य प्राप्ति के प्रति उसमें प्रवृत्ति की विवक्षा होती है वो अभिप्रेत होता है कि साधक अवघात करें करके अन्य साधन का व्यावर्तन हुआ लेकिन यहां अभिचार या करें सेनयाग का अनुष्ठान करे यह विवक्षित नहीं है अभिप्रेत नहीं है हाँ। ओ, अन्य से भी और विधेय से भी अधिकारी की व्यावृत्ति परिसंख्या विधि को अपेक्षित होती है अभिप्रेत होती है और नियम विधि में विधेय में तो प्रवृत्ति अभिप्रेत होती है यंत्र है ना यानी नियम विधि है कि आकांक्षा का अभाव विधेय है धन विषयनी आकांक्षा भाव रूप जो विधेय हैं इसमें प्रवृत्ति अपेक्षित है आकांक्षा यदि हो रही है तो उसे हटा दें उसके अभाव अनुकूल प्रयत्न करें ये विहित है जिससे आकांक्षा हो न ऐसा प्रयत्न करें ये मा गृध कश्यस्वित धनम इससे कहा जा रहा है जैसे ही धन विषयनी आकांक्षा हो रही है तो उसे विचार आदि प्रयत्नों से हटा दें। ये विहित है तो माँ गृध कश्यस्वित धनम तो इस प्रकार ये जो मूल मंत्र है इसका विचार पूरा हो जाता है अब भाष्यकार भगवान इस प्रथम मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं ईशावास्यम इत्यादि ये प्रतिग्रहण है और इस मंत्र का जो प्रथम पद है ईशा इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं ईशा ये व्याख्यान के लिए गृहित पद हैं और व्याख्यान प्रारंभ हुआ ईष्टे इति इत। तेन ईशा ये ईशा पद की व्याख्या है तो इसमें ईश शब्द प्रातिपदिक है तृतीया का एक वचन है ईशा तो ईश इस प्रातिपदिक की निष्पत्ति बताई गई इति इसे, ईश इस, इस प्रातिपदिक का ही प्रथमा का एक वचन है ईट तो यह ईट शब्द कैसे बना इसे स्पष्ट करते हुए एक ईष्टे इस पद से बताया एक प्रकार से कि ईश धातु से करता अर्थ में क्विप प्रत्यय हुआ क्विप प्रत्यय कृत प्रत्यय है उसका सर्वाप लोप हो जाता है और ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के अनुसार ईश शब्द पहले तो ईश धातु है धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती आ, क्या है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इसमें अधातु बता है ना ऐसा अर्थवत् शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञा होता है जो धातु प्रत्यय तथा प्रत्यंत से भिन्न हो धातु अप्रत्यय से बताया गया ऐसा अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञ होता है जो धातु से भिन्न है प्रत्यय से भिन्न है प्रत्यंत से भिन्न है तो ईश तो धातु है ना इसलिए अर्थवान होने पर भी ईश का स्तुति रूप अर्थ है आ, शासन रूप ऐश्वर्य रूप अर्थ है लेकिन अर्थवान शब्द स्वरूप होने पर भी धातु रूप होने से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी इसके लिए फिर क्विप प्रत्यय कर दिया क्विप प्रत्यय कृत है और उसका सर्वोपारी लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्ययक्षण के अनुसार उसे माना जाएगा क्विबंत क्विप प्रत्यांत क्विप प्रत्यांत होने से इसकी हो जाएगी कृत तद्धित इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कृदंत और तद्धितांत जो शब्द हैं कृत प्रत्या तद्धित प्रत्यंत उनकी तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा यह सूत्र करता तो है तो क्वीप कृत है तो कृत होने से ईश को माना जाएगा कृत प्रत्यांत शब्द स्वरूप इसकी कृतधित समास्य सूत्र से कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा होगी प्रथमा के कोचन में सु आकर के उस सु का भी लोप हो जाएगा पदांत में श्य को कालव्य सकार को मूर्धन्यादेश होता है भ्रज्य इत्यादि एक सूत्र है ना उससे और मूर्धन्य शकार को फिर झलाम जो सुनते से ड होता है वह साने से ट होकर के ईट बन जाएगा ईष्टे इति ईट इत। ये प्रथमा का एक क्वेश्चन हुआ और तृतीया है ना यहां पर तो इसलिए कहा ते न ईशा तो ईश इस, इस प्रातिपदिक से टाई भक्ति आकर के और ट का लोप होने के बाद ईशा बना कार्थ हुआ ईट पदार्थ से इथम भाव अर्थ में तृतीय होने से ईश्वर रूप से यह अर्थ निकलेगा इदम सर्वम आच्छादनियम के साथ अन्य लगेगा ये जो ईशा इति ईट इत, ईशा इत्यादि भाष्य हैं ईशा ईशाभाष्यम इत्यादि का अवतरण क्या नाम वो व्याख्यान रूप भाष्य है इस व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए व्याख्ययत्व उक्तवा प्रतिपदम व्यासस्ते ईशेति ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में व्याख्यत्व तो बताया गया अनुबंध चतुष्टय से युक्त ईशावाशादी मंत्र होने से व्याख्यान अरह है। व्याख्यान योग्य है व्याख्यय कहा जाता है व्याख्यान योग्य को तो व्याख्यत्व का अर्थ है व्याख्यान की योग्यता व्याख्यान अर्ता ईशावाश्यादि मंत्रों में बता करके व्याख्यत्व उत्तर करते हैं प्रतिपदम व्याचे प्रत्येक पद की अब व्याख्या भाष्कार भगवान प्रारंभ करते हैं ये चालीसवा अध्याय स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय से संपन्न होने से इस अध्याय के अर्थ ज्ञान को जो जानना चाहता है प्राप्त करना चाहता है उसे इस चालीसवे अध्याय का तात्पर्य अर्थ ज्ञात हो इसलिए व्याख्यान भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं क्योंकि व्याख्यान योग्य ही है ये अध्याय यदि कर्म का शेष होता तो अलग व्याख्या न होता लेकिन कर्म शेष नहीं है ये बताया गया अब प्रत्येक पद की व्याख्या कर रहे हैं उसमें से पहला पद है ईशा तो ईशा इसमें ईश धातु हैं ये कह रहे हैं इति इट इत। ये जो युत्पत्ति बताई इसमें क्या धातु हैं क्या प्रत्यय है इसका विश्लेषण कर रहे हैं टीकाकार कि ईश ऐश्वर्ये अस्य धातो हो पीपी लुप्ते कृदंत रूपम इट तस्य तृतीय वचनम ईशा इति ये ईशा ईष्टे इति इत ते न ईशा इस भाष्य वाक्य का अर्थ टीका कारण बताया कि ईश ऐश्वर्य ऐश्वर्य अर्थ में ईश धातु है और इस धातु से कर्तरी क्विप सूत्र से क्विप हो गया कर्तार्थ में और फिर उस क्विप का इकार उच्चारणार्थ होने से चला गया काकार की लशक व तद्धित सूत्र से इत संज्ञा तसे लोप से लोप पकार की अलंते तस्य लोप से लोप वकार का वेर प्रत्ये सूत्र से लोप इस प्रकार पूरा लोप हो गया इसलिए कहा क्वीपी लुपते सती क्वीप का लोप हो गया और ये जो ईश इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और प्रथमा के एक वचन में मर गया ईट तो क्रिदंत ईश धातु का प्रथमा का एक वचन ईट है और तस्य तृतीय वचनम ईशा क्रिदंत ईश धातु के यानी ईश इस प्रातिपदिक के तृतीया का एक वचन ईशा ये है ईशावाश्यम में अब ये जो कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय कर दिया तो ये क्विप प्रत्यय तो बताएगा अपनी जो प्रकृति है ईश धातु उसका अर्थभूत जो क्रिया उसके कर्ता को बताएगा क्विप धातु क्विप प्रत्यय तो ईट का अर्थ निकला ईशन का यानी शासन का कर्ता तो शासन कर्तृत्व यदि ईश पदार्थ में मानेंगे तो ईस शब्द से लेना है परमात्मा को तो परमात्मा तो निर्विकार है उसमें ईशन कर्तव तो कैसे रहेगा अगर ईशन कर्तृत्व तो नहीं मानेंगे तो फिर कर्तार्थकत्यय जो है वह निरर्थक हो जाएगा ये एक आक्षेप किया जा रहा है इस आक्षेप का समाधान ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य इत्यादि से किया जा रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे पहले आक्षेप आ रहा है ननु इत्यादि से टीका में एक शंका है इसका समाधान भाष्य में है ओम पूर्ण मद